अध्याय 39 व 40 श्री विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन कुपित हुई तुलसी द्वारा भगवान विष्णु को शाप भगवान शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महत्व का वर्णन फिर व्यास जी के पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने कहा महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर सब देवईश्वर शंभू ने श्री हरि को प्रेरित किया तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया फिर शंखचूड़ का रूप मनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना मिली उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोकों के रास्ते राजमार्ग की ओर झाँका अपने पति को आया हुआ देख जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन-धान्य दे करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए तुलसी के पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया बहुत सी बातें की तदनंतर उनके साथ रमन किया तब उस साध्वी ने सुख सामर्थ और आकासन से व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने लगा गहै बोली तू कौन है जो डांटती हुई बोली तुलसी ने कहा दुष्ट मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है तूने मेरा सति तो नष्ट कर दिया है अतः मैं तुझे अभी शाप देती हूं श्री सनत कुमार जी कहते हैं ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया यह साक्षात विष्णु है परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी तुलसी ने कहा हे विष्णु तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है तुम में दया का अंश मात्र भी नहीं है मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए क्योंकि तुम पाषाण सहद्रस कठोर दया रहित और दुष्ट हो इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण रूप हो जाओगे श्री सन्नत कुमार जी कहते हैं मुने यूं कहकर शंखचूड़ की वैसति साध्वी पत्नी तुलसी फूट-फूट कर रोने लगी और शोकग्रस्त होकर बहुत सी तरह के विलाप करने लगी इतने में वहां भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए उन्होंने समझाकर कहा देवी अब तुम दुखों को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से इसका श्रवण करें क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूंगा भद्रे तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था यह उसी तपस्या का फल है भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा यह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गांडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी महादेवी तुम महाकाल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा सुंदरी तुम स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिथासत्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे वहांती की दाड़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट कर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि नाम भी होगा श्री विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष रूपी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत से प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा भद्र जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जनमान्तर में श्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और सात जन्मों तक रोगी बना रहेगा महाज्ञानी पुरुषालग्राम शिला तुलसी और शंख को एकत्र करके उनकी रक्षा करता है रहश्री हरि का प्यारा होता है श्री सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महत्व का वर्णन किया तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतरधान हो गए इस प्रकार सदा सतपुरुषों का कल्याण करने वाले शंभू अपने स्थान को चले गए उधर भगवान शंभू का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया तब कमलापति श्री विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी का प्राकट्य हो गया और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार से छिद्र बनाते रहे उससे जो शिलाएं गंड के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं हे व्यास जी इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने भगवान शंकर का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान करने वाला मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया यह पुण्य व्याख्यान जो श्री विष्णु के महत्व से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है उसे वर्णन कर दिया है अब और क्या सुनना चाहते अध्याय 40 चूमा द्वारा भगवान शंभू के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में भगवान शंभू के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति हिरणाक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और भगवान शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना हिरणाक्ष का त्रिलोकी को जीत कर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी श्री विष्णु द्वारा उसका वध श्री सनत कुमार जी कहते हैं हे व्यास जी अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभू के गणाध्यक्ष पद को स्वीकार किया महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को सुनो मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले भगवान शंकर के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव से उद्रेक से उसने शंभू को प्रसन्न कर लिया क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंभू शरणागत तारक्षित था परम भक्त वत्सल है उनका महत्व परम अद्भुत है श्री व्यास जी ने पूछा ईश्वरीयशाली मुनीश्वर वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल से उत्पन्न हुआ दैत्यों ने प्रधान तथा महान मुनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था उसे परम तेजस्वी शंभू की अध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया यदि अंधक गणेशवर हो गया था तब वह परम धन्यवाद का पात्र है श्री सनत कुमार जी कहते हैं मुनि पूर्व काल की बात है एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई तब वे मां पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए वहां उन्होंने पुष्पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया फिर मां पार्वती के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे एक समय वे उनके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीरागण्य गणेशवरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह-तरह की क्रीड़ाएं करने लगे